संक्षिप्त महाभारत आशमेधिक पर्व अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्मरूपी वन का वर्णन ब्राह्मण ने कहा प्रिय जगत का शासक एक ही है दूसरा नहीं जो हृदय के भीतर विराजमान है उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस तरह के कार्य में नियुक्त होता हूँ उसी का पालन करता रहता हूँ एक ही गुरु है दूसरा नहीं जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ एक ही बंधु है उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ उसी के उपदेश से बंधवगण बंधुमान होते हैं और सप्तरसी लोग आकाश में प्रकाशित होते हैं एक ही श्रोता है दूसरा नहीं जो हृदय में स्थित परमात्मा है शिष्य भाव से उसे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए इससे उन्हें संपूर्ण लोगों का साम्राज्य और अमृत प्राप्त हुआ उसी गुण की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेशल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ एक बार देवता ऋषि नाग और असुरो ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा भगवान हमारे कल्याण का क्या उपाय है यह बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक अक्षर ब्रह्म ओंकार का उच्चारण किया उनका प्रणवनाश सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा अर्थात अपने अपने स्थान को चल दिए फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया, तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ असरों में स्वाभाविक दम्भ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया इस प्रकार सर्प देवता ऋषि और मानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनके बुद्धि का संस्कार हुआ तो भी उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए श्रोता गुरु के कहे हुए उपदेश को सुनता है और उसको जैसे तैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है अतः प्रश्न पूछने वाले शिष्य के लिए अपने अंतर्यामी से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है पहले वह कर्म का अनुमोदन करता है उसके बाद जीव की उस कर्म में प्रवृत्ति होती है इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु ज्ञानी श्रोता और द्वेष्ट है संसार में जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है वह शुभाचारी कहलाता है इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख निपरायण मनुष्य कामाचारी और इंद्रिय संयम से प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है ब्रह्म ही उसकी संविधा है ब्रह्म ही अग्नि है ब्रह्म से ही वह उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है उसके चित्त वृत्तियां सदा ब्रह्म में ही लीन रहती है विद्वानों ने उसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं जहां संकल्प रूपी डाश और मच्छरों की अधिकता होती है शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है मोह अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं जहां विषयों का ही मार्ग है जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है तथा जहा काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके भी अब मैं ब्रह्मरूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूं ब्राह्मणे ने पूछा महाप्राज्य वह वन कहाँ है उसमें कौन कौन से वृक्ष पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है ब्राह्मण ने कहा प्रिय उस वन में न भेद है न अभेद वह इन दोनों से अतीत है वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है उससे अधिक छोटी उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर द्विजातियों को न हर्ष होता है न शोक न तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हें से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं वहां महतत्व अहंकार और पांच तन्मात्रा रूप बड़े बड़े वृक्ष हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श संशय और निश्चय ये सात उन वृक्षों के फल हैं तथा महत अहंकार आदि पूर्वोक्त तत्वों के अधिष्ठान देवता रूप साथ ही उन फलों के भोगता अतिथि हैं मन बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रिया ये उन अतिथियों के साथ सात आश्रम हैं वहाँ सात प्रकार की संविधाएं हैं सात प्रकार की ही दीक्षाएं हैं यही उस वन का स्वरूप है वहा मन रूपी वृक्ष शब्दादि विषयों के अनुभव रूप पांच प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदि रूप पांच प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब और व्याप्त हो रहे हैं चक्षरूप वृक्ष उस वन में श्वेत पीतादि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब और फैल रहे हैं यज्ञादिपी वृक्ष पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं ध्यानादिपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं मन और बुद्ध रूपी दो वृक्ष मंतव्य और योद्धव्य यो रूप नाना प्रकार के फूलों और फलों की सृष्टि करते हुए सब और फैले हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है जीव ब्राह्मण है मन और बुद्धि स्व एवं श्रुआ है और पांच इंद्रियां समुदायें हैं मन बुद्धि सहित माचो इंद्रियों के आत्माग्नि में पृथक पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह अपादान भेद से सात प्रकार का है इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है किंतु वह फल गौण माना गया है इंद्रियाविष्टता देवता ही उस फल की आशा करते हैं यज्ञकर्ता पुरुष नहीं इसकी तो मुक्ति हो जाती है महर्षिगण इंद्रियों के आधिदेव इस आत्म यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है तत्पश्चात वह ब्रह्मरूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं मोक्षरूपी फल लगते हैं और शांति में छाया फैली रहती है ज्ञान वहां का आश्रय स्थान और तृप्ति जल है उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता वह वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब और व्याप्त है उसका कहीं भी अंत नहीं है वहाँ वृत्त रूप सात स्त्रियाँ निवास करती हैं जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती है वे चिन्मय ज्योति में से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रथ उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती है जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है यश प्रभा भग अर्थात ऐश्वर्य विजय सिद्धि अर्थात ओज और तेज ये सात ज्योतियाँ उपर्युक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती है उस ब्रह्म में ही गिरी पर्वत नदी और झरने आदि स्थित हैं। नदियों का संगम भी उसी के अत्यंत में होता है पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं जिनकी आशा छीण हो गई है जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं तपस्या से जिसके सारे पाप दब्ध हो गए हैं वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को ष्ट करके पर ब्रह्म की उपासना करते हैं विद्या अर्थात ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से सम अर्थात मनोनिग्रह की ही प्रशंसा करते हैं जिससे बुद्धि स्थिर होती है